स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश पौहारी बाबा और स्वामी विवेकानंद प्रत्येक महापुरुष के जीवन में साधना एवं प्रारंभिक चरित्र निर्माण के काल के बाद एक अंतरिम काल उपस्थित होता है यह अनिश्चितता एवं अंतर्द्वंद का काल कष्टप्रद होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी शिष्य अथवा साधक के रूप में अर्जित चारित्रिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक संपदा का उपयोग भविष्य में किस प्रकार होगा उनका परिवर्तित दीर्घ जीवन किस दिशा में परिचालित होगा इसका निर्णय इसी अल्प किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण काल द्वारा निर्धारित होता है श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद तीर्थारदि में व्यतीत किया गया एक वर्ष का समय माँ शारदा के जीवन का इसी तरह का अंतरिम काल था गुरुदेव के देहावसान के बाद परिव्राजक जीवन का उत्तरार्थ स्वामी विवेकानंद के जीवन का वह संक्रमण काल था जिसमें उनकी भावी जीवन धारा की दिशा निर्धारित हुई थी इसी अंतराल में वे 21 जनवरी अठारह को गाजीपुर पहुँचे थे और लगभग ढाई महीने वहाँ रहे थे उन्होंने गाजीपुर के प्रसिद्ध संत पौहारी बाबा के बारे में पहले ही सुन रखा था अतः परिव्रजन करते हुए जब वे इलाहाबाद पहुँचे तो स्वाभाविक ही उनके मन में पौहारी बाबा के दर्शनों की इच्छा जागी और वे गाजीपुर पहुँच गए सौभाग्य से स्वामी जी के इस प्रवास का विस्तृत विवरण हमें उन्हीं के शब्दों में पत्रों एवं वार्तालापों के माध्यम से प्राप्त है तथा वह स्वामी जी के जीवन के इस काल के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है बाबा गाजीपुर शहर से कुछ मील दूर गंगा के किनारे एक मकान में रहते थे जो चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरा था बाबा जी बिरले ही किसी से मिलते अथवा वार्तालाप करते थे यही कारण है कि स्वामी जी को उनसे साक्षात्कार करने के लिए लगभग दस बारह दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ी वे उनके वास स्थान तक जाते घंटों बाहर बैठे रहते और असफल मनोरथ वापस लौट आते उनके पत्रों से यह पता चलता है कि उनका प्रारंभिक उद्देश्य केवल पौहारी बाबा के दर्शन एवं उनसे कुछ वार्तालाप करना मात्र ही था क्योंकि जब कई दिनों तक वे बाबा जी के दर्शन प्राप्त नहीं कर सके तो उन्होंने शीघ्र ही गाजीपुर त्याग कर वाराणसी के लिए प्रस्थान करना लगभग निश्चित कर लिया था शुक्रवार 31 जनवरी अठारह के पत्र में स्वामी जी लिखते हैं रविवार को वाराणसी धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। यहां के लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं नहीं तो बाबा जी के दर्शन की अभिलाषा तो मेरी समाप्त हो चुकी है आज ही मैं चला जाता अस्तु रविवार को प्रस्थान कर रहा हूं, लेकिन अचानक बाबा जी के दर्शन हो गए और सारा कार्यक्रम बदल गया स्वामी जी बाबा जी के व्यक्तित्व ज्ञान और भक्ति विनम्रता एवं अद्भुत तीक्ष्णता से अत्यंत प्रभावित हुए एवं उन्हें लगा कि इस महापुरुष से भी कुछ सीखा जा सकता है बाबा जी ने भी कुछ आश्वासन दिया और स्वामी जी गाजीपुर ही ठहर गए चार फरवरी अठारह के पत्र में स्वामी जी प्रमदादास मित्र को लिखते हैं बड़े भाग्य से बाबा जी का दर्शन हुआ वास्तव में वे महापुरुष हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि इस नास्तिकता के युग में भक्ति एवं योग की अद्भुत क्षमता के वे अलौकिक प्रतीक हैं मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जो हर एक के भाग्य में नहीं था बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहाँ ठहरूं, मैं वे मेरा कल्याण करेंगे और सात फरवरी जब कभी मैं हट करता हूँ तो वे मुझे ठहरने के लिए कहते हैं आशा में अटका पड़ा हूँ इस बीच स्वामी जी कमर के दर्द से पीड़ित थे और वह अब इतना बढ़ गया था कि वे कुछ दिनों तक बाबा जी के पास जाने में असमर्थ हो गए इन अवसरों पर स्वयं बाबा जी स्वामी जी के पास किसी को भेजकर उनके स्वास्थ्य की खबर लेते थे लेकिन जब बहुत दिनों के बाद भी स्वामी जी बाबा जी से राजयोग सीखने एवं उनके द्वारा ज्ञान भंडार से कुछ प्राप्त करने में असफल रहे तो एक दिन उन्होंने सोचा कि संभवतः बाबा जी से दीक्षा ग्रहण करने पर इसका पथ सुगम हो जाएगा जब यह निर्णय स्थिर हो गया तो दूसरे दिन दीक्षा ग्रहण करना निश्चित कर लिया उस दिन रात्रि को एकाकी खाट पर लेटे स्वामी जी इन्हीं बातों का चिंतन कर रहे थे कि अचानक उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी दाहिनी ओर उपस्थित देखा श्री कृष्ण स्नेह एवं वेदनापूर्ण नेत्रों से स्वामी जी को एकटक देखते रहे दो तीन घंटे तक रहने के बाद श्री रामकृष्ण अचानक अदृश्य हो गए इस दर्शन से स्वामी जी ने बाबा जी से दीक्षा लेने का संकल्प स्थगित कर दिया दो तीन दिन बाद पुनः यह संकल्प मन में जागा पुनः श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ और स्वामी जी को संकल्प त्यागना पड़ा इस प्रकार कई बार हुआ अंत में स्वामी जी ने यह सोचकर इस संकल्प को पूरी तरह त्याग दिया कि जब ऐसा बार बार हो रहा है तो दीक्षा लेने से अकल्याण ही होगा अस्तु बाबा जी से ज्ञान लाभ में असफल मनोरथ होने पर भी बाबा जी तथा स्थानीय भक्तों के स्नेह एवं आग्रह के कारण एक माह और गाजीपुर में रहकर स्वामी जी ने अप्रैल के प्रारंभ में वहां से प्रस्थान किया स्वामी विवेकानंद के गाजीपुर प्रवास के इस काल का मूल्यांकन करने के पूर्व उनकी पौहारी बाबा के बारे में क्या धारणा थी इसे जानने का प्रयत्न किया जाए केशव चंद्र सेन विजय कृष्ण गोस्वामी आदि से लेकर त्रिरंग स्वामी भास्करानंद आदि तत्कालीन भारत के अनेक धार्मिक महात्माओं के साथ स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार हुआ था पाल डायसन मैक्स मुलर आदि पाश्चात्य मनुष्यों के साथ भी उनकी मुलाक़ात हुई थी लेकिन पौहारी बाबा ही एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्हें उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण करने का विचार किया था उनसे ज्ञानार्जन में असफल होने पर भी स्वामी जी की पौहारी बाबा के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति कभी कम नहीं हुई थी यह कहना अतिशयुक्त नहीं होगा कि स्वामी जी के हृदय में श्री कृष्ण के बाद दूसरा स्थान पौहारी बाबा के लिए ही था पोहारी बाबा के देह त्याग के बाद स्वामी जी ने उनके विषय में ब्रह्मवादीन पत्रिका में अठारह सौ में एक सुंदर प्रबंध लिखा था उसके अंत में स्वामी जी ने लिखा वर्तमान लेखक इस परलोकगत महात्मा के प्रति परम ऋणी है इस लेखक ने जिन श्रेष्ठतम आचार्यों से प्रेम किया है तथा जिनकी सेवा की है उनमें से वे एक हैं उनकी पवित्र स्मृति में मैं ये पंक्तियां टूटी फूटी चाहे जैसी भी हो भक्तिपूर्ण अंतकरण से समर्पित करता हूँ वे कौन से गुण थे कौन सी विशेषताएं थीं जिनके कारण स्वामी जी पौभारी बाबा से इतने प्रभावित हुए थे ऊपर उल्लिखित प्रबंध के प्रारंभ में एक दीर्घ अवतरणिका के रूप में स्वामी जी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं आध्यात्मिक जगत के कतिपय नियमों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं जिस परिणाम में मनुष्य इंद्रिय राज्य छोड़कर उच्च भाव भावभूमि पर अवस्थान करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है जिस परिणाम में वह विशुद्ध चिंतन रूपी वायु अपने भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है तथा जितने अधिक समय तक वह उच्च अवस्था में रह सकता है उसी परिमाण में वह अपनी उन्नति कर सकता है संसार में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सुसंस्कृत उन्नत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए नितान्त आवश्यक चीज़ों के अतिरिक्त तथा कथित ऐस आराम में अपना समय गवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और जैसे जैसे वे उन्नत होते जाते हैं वैसे वैसे आवश्यक कर्म करने में भी उनका उत्साह कम होता जाता दिखाई देता है निश्चय ही पौभारी बाबा ऐसे ही एक महापुरुष थे जिन्होंने उच्चतर भाव राज्य में वितरण करने के लिए जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं को भी अत्यंत कम कर लिया था स्वामी जी आगे लिखते हैं हम में से अधिकांश लोग चिंतनशीलता के साथ कार्य का सामंजस्य नहीं रख पाते केवल थोड़े ही महान भाव ऐसा कर सकते हैं देखने में बहुधा यही आता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति जब गंभीर मनन करने लग जाते हैं तो वे अपनी कार्य क्षमता खो बैठते हैं और इसी प्रकार जो लोग अधिक कार्य में व्यस्त हो जाते हैं वे अपनी गंभीर चिंतन शक्ति गवा बैठते हैं स्वामी जी के अनुसार इन दोनों का गीतोक्त समन्वय की पूर्ण आदर्श हैं परंतु बहुत कम लोग इस आदर्श को प्राप्त करते हैं अतए वास्तविकता जो भी हो हमें उसे ग्रहण करना ही होगा तथा इतने से ही संतुष्ट होना होगा कि हम विभिन्न व्यक्तियों में प्रकाशित पूर्णता के भिन्न भिन्न पहलुओं को एकत्र ग्रथित कर लें